महाभारत शांति पर्व अष्टशीतिक शमोध्याय वर्ण विभाग पूर्वक मनुष्यों की और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन भृगुर्वाच अस यद्राह्मणा देव पूर्व ब्रह्म प्रजापति आत्मतेजो विनिवृत्ता श्रभान् भृगुजी कहते हैं मुनि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों मरीचे आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया तथ सत्यम चर्म चु ब्र शाश्वत आचार विदधे प्रभो इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत सत्य धर्म तप सनातन भेद आचार और सोच के नियम बनाए देवदानव गंधर्वाम दैत्यासुरहोरगा यक्ष राक्षस नागाश पिशाचा मनुजास तथा तदनंतर देवता दानव गंधर्व दैत्या असुर महान सर्प यक्ष राक्षस नाग पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया ब्राह्मणा क्षत्रिया फिर उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णों की रचना की और प्राणी समूहों में जो अन्य समुदाय है उनकी भी सृष्टि की ब्राह्मणाण तो वर्ण क्षत्रियाणाम तुडोहित वैश्या पीतको वर्ण शुद्राणाम ब्राह्मणों का रंग शवेत क्षत्रियो का लाल वैश्यों का पीला तथा शुद्रों का काला बनाया भरद्वाजुवाच चातुर्वर्ण वर्णेन जल्दी वर्ण विभिद्यम दृश्यते वर्णशंकर भरदब्बाज ने पूछा प्रभो यदि चारों वर्णों में से एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है तब तो सभी वर्णों में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है काम क्रोधो भय लोभ शोकश्चिंता सर्वेश न प्रभुति कस्मा वर्णो भीते काम क्रोध भय लोभ शोक चिंता क्षुधा और थकावट का प्रभाव हम सब लोगों पर समान रूप से ही पड़ता है फिर वर्णों का भेद कैसे सिद्ध होता है श्वेद मूत्र पुरी श्री स्वा पित्तम शोणितम तनो छ वर्णो विभज्य हम सब लोगों के शरीर से पसीना मल, मूत्र कफ पित्त और रक्त निकलते हैं ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है तेसाम विविध पशु पक्षी मनुष्य आदि जंगम प्राणियों तथा वृक्ष आदि स्थावर जीवों की असंख्य जातियां हैं उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है कर्मभिर्वर्णताम गतम कहा मुने पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था ब्रह्मा जैसे उत्पन्न होने के कारण वह सारा जगत ब्राह्मण ही था पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गया काम भोग प्रियाण क्रधना प्रिय साह तप ते द्विजाक्षत्रताम घता जो अपने ब्राह्मणों के धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी तीखे स्वभाव वाले क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिभाव को प्राप्त हुए क्षत्रिय कहलाने लगे गोभ्यो वृत्तिम समीता कृष्योपजींदुतिषंती ते, ते द्विजा वैश्यता जिन्होंने गौों से तथा कृषि कर्म के द्वारा जीविका चलाने के वृत्ति अपना लिए और उसी के कारण जिनके रंग पीले पड़ गए तथा तो जो ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैठे वे ही ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुए हिंसा सर्व परिभ्रष्टा ते दिजा शुद्धता जो सोच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निंद कर्म करके जीव का चलाने लगे और इसीलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया वे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गए इतिक व्यस्ता द्विजा वर्णातरम ग धर्मो यज्ञ क्रिया तेषा नृत्यम इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे दूसरे वर्ण के हो गए किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है चतुर ये ब्राह्मी सरस्वती वेता ब्राह्मण पूर्व लोभानताम ग इस प्रकार ये चार वर्ण हुए जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ब्राह्मी सरस्वती वेद की, परंतु लोभ विशेष के कारण शुद्र, अज्ञान भाव को प्राप्त हुए वेदाध्ययन के अनधिकारी हो गए। ब्रह्मतंत्र ब्रह्मधार्यता नृत्य तथा जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते वेद मंत्रों को स्मरण करते और सदा व्रत एवं नियमों का पालन करते हैं उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती ब्रह्मचैब परम सृष्टि जे न जानते ते दिता तहुविधा तिजात जो इस सारी सृष्टि को पर ब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों का नाना प्रकार के दूसरी दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है विविधा लेते ज्ञान विज्ञान स्वच्छाचार चेकि वे ज्ञान विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग राक्षस प्रेत तथा नाना प्रकार के के जाति होते हैं। प्रजा ब्राह्मण संका संस्कारा परे पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसे प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़ता पूर्वक लटी रहने वाली थी इस प्रकार प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्वाची ऋषियों की सृष्टि होने लगी आदिदेव समुद्भूता ब्रह्म मूला ख्याम सा सृष्टि मानसी नाम धर्म तंत्र पराज रा किन्तु जो सृष्टि आदि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है जिसके जड़ मूल केवल ब्रह्मा जी ही है तथा तो जो अक्षय अधिकारी एवं धर्म में तत्पर रहने वाली है वह सृष्टि मानसी कहलाती है श्री महाभारते शांति पर्वणी मोक्ष धर्म परवड़ी भृगु भरद्वाज संवादे वर्ण विभाग कथन अष्टाशीत सततमो तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भारत भारद्वाज के प्रसंग में वर्णों के विभाग का वर्णन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ